शुरू ये हो गया कि अभेदी सिद्ध माने अभेद माने इन्होंने अब ये सिद्ध किया तंत्र और पट का भेद गुरुत्व के भेद ना होने से एक युक्ति लगाई उसके बाद उन्होंने कहा कि वही तंतु संस्थान भेद के संस्थान भेद है ना परिणित तो जो होता उसी का नाम पट है कोई पट तंतु से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है उस पर यहाँ से कुछ विचार शंका करने जा रहे हैं उन्होंने कहा स्वात्मनी यदि जैसे हम लोग संदेह बहुत होते थे कि मिट्टी और घट जब एक है तो जो काम मिट्टी करता है घड़ा करता वही काम मिट्टी को भी करना चाहिए यही यहाँ अब आ रहा है जो तुम बहुत कर रहे थे ना चलो यही आ रहा है इसलिए कह सुनो यहाँ सब तुमसे बुद्धिमान लोग लिखे हैं पुस्तक इसलिए लिखने जा रहे हैं कि स्वात्मनी यदि घट और पट यदि मैंने घट और मिट्टी और घट एक हैं तंतु और पट एक हैं इसलिए स्वात्मन की माने स्वाभिन्न वस्तुनी माने पट तंतु से अभिन्न जो पट है तो तंतु में काम कौन होता है तंतु किसी को ढक नहीं सकता है परंतु पट ढक सकता है माने तंतु से पट तो सिला जा सकता है और पट से देह धारण की जा पट से कोई पटांतर नहीं बनता सामान्यतया माने तंतु से पट बनता है और पट से हम का ढका जाता है दोनों के कार्य अलग अलग है वही कहने जा रहा है अलग अलग करके पूर्व कहने जा रहा है कि स्वात्मन क्रिया तीन चीज है क्रिया निरोध बुद्धि वेपदेश अर्थक क्रिया व्यवस्था भेदास कहना है क्रिया निरोध बुद्धि वेपदेश और अर्थक क्रिया और व्यवस्था ये कर यद्वंदी क्रिया च निध बुद्धिश्च्यपदेश अर्थ क्रिया क्रिया बुद्धि व्यवस्था विपदेश व्यपदेशअ क्रिया व्यवस्था भेद अथवा तेसाम तेदा हो गया क्रिया निरोध बुद्धि व्यपदेशा क्रिया व्यवस्था तान भेदा मत ते भेदा ते भेदाश लिखा ने अर्थात स्वात्म क्रिया भेद स्वात्म निरोध भेद स्वात्मने बुद्धि भेद स्वात्मने बुद्धि संबंध भी लिखा है आचरिक संबंध भेद स्वात्मनी विपदेश और स्वात्मनी अर्थ क्रिया भेद और व्यवस्था भेदा तो व्यवस्था का माने संबंध भेद तो इनका कहने का अभिन्न वस्तु में है यदि घट और तंतु और पट एक है तो उत्पत्ति कैसे होगी एक में दोनों एक कैसे उत्पन्न होंगे जब तंतु और पट एक ही आपने सिद्ध कर दिया तो तंत्र पट है ही नहीं है यदि पट अतिरिक्त तो होता तो घट में पट तंतु में उत्पन्न होता अब तो तंतु और पट क्या है, है। इसलिए तंतु और पट एक होने से उसमें उत्पत्तिक्रिया संभव नहीं है पूर्व पक्ष बना रहे हैं सब तो। दूसरा है ध्वंस कहाँ होता है माने घट का ध्वंस हो जाता है अब आपका घट पट और तंतु जब एक हैं तो ध्वंस का होगा तंतु का ध्वंस होगी पट का ध्वंस हो इसीलिए कहने जा रहा एक एक करके पहला निरोध माने प्रध्वंस स्वरूप का नाश बुद्धि माने अलग अलग ये तंतु है यह पट है ज्ञान कैसे करा बुद्धि तू कहा से आएंगे ये दोनों एक हैं क्या होना चाहिए तंतुए होना चाहिए तो पटे होना चाहिए जाता इमे तंतवा अयम पटहा ये ज्ञान कहाँ से होगा व्यपदेश कैसे होगा तंतु पटा ऐसा व्यवहार होता शब्द प्रयोग तंतु पटाहा होना क्या तंतु पटा होना चाहिए तंतवा पटा होना चाहिए अवता क्या विपरीत मन होता व्यवहार तंतुषो पटा क्या चाहिए था प्रथम प्रथम होना चाहिए तंतुष पटा कथम बुद्धि इति वेदा व्यवहार अर्थक्रिया मान सामर्थ्य एक जलाहरण करता एक नहीं कर पाता वही अर्थ क्रिया मतलब सामर्थ्य व्यवस्था सामर्थ्य विशेषता सा। इनका जो अलग अलग है एक में कैसे सब व्यवहार होंगे हो नहीं सकते हैं इनका कहने का क्रिया निरोध बुद्धि और विपदेश अर्थ क्रिया इनका कैसे व्यवस्था होगी व्यवस्था का भेद करना होगा वही कहने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं कांत, कांतिकम भेद साधय अरहंती एकांतिक माने निश्चित नई कांत तो भावाप कहीं आया था। तो दो दो पहले कारिका पहली कारिका क्या है तो हाँ दुखत्र विघाता एक भावा एकांतकार तो क्या बताया था अपने सब लोग भूल गए एकांत और उस अत्यंत का था ये कि निवृत्त दुष्ट पुनर्नुत्पादा अत्यंत और एक एकांत कहता जी <laughs> वही स्थिति है संबंध वो आज दूसरा लिखा है तो वही कहना है कि एकांतिक माने ये जो चीज है एते ये करता होगा माने स्वात्मनी क्रिया निरोध बुद्धि विपदेश अर्थ क्रिया विपदेश भेदा एकांतिकम भेदम नासाधई तुम मरती पूर्व पक्षी ने कहा था ये कहते हैं कि अवश्य ही भेद होता है इन दोनों में कार्य कारण में ये कहता है अवश्य एकांतिक अत्यंत अवश्य निश्चित भेद सा तुम सांती उसके लिए घटाएंगे एक में भी ये सब व्यवहार हो जाते हैं अवस्था भेद से उसने कहा जब तंतु और पट एक है तो उत्पत्ति कैसे होगी अभेद में अभेद में नाश कैसे होगा या अयम पट यह बुद्धि कैसे एक व्यवहार होगा एक जल क्रिया करने में समर्थ है एक करने में समर्थ नहीं है ये सब व्यवहार कैसे होंगे उसी ने कहा तंतु और पट के अभेद हो जाने पर पटन से तंत्र होने से तस्मात स्वस्थ उत्पत्ति रसम भव स्व नहीं होती है असमिन मन स्वस्थ प्रभं अपना नाश ना कहा अपने कारण में जो अभिन्न है तो का नाश स्वा में नहीं होता है एक अतः उत्पत्ति निरोध बुद्धि व्यवहार नहीं हो पता ये कहना चाह रहे हैं तंतु और पट दोनों भिन्न चीजें हैं क्या चीजें हैं पूर्व पक्षी कहना चाह रहा था उन्होंने कहा ना न साधई तुम अरहंती यहाँ से कहना चाह रहा है नासधम अरहंती कौन क्रिया निरोध बुद्धि विपदी क्रिया व्यवस्था भेदा हा नई ना कांतिकम भेदम साधु अर्ती क्योंकि यह पहले कहा था कि जो तंतु काम स्व उत्पत्ति भेद में होगी नहीं स्वामी स्व नाश होता नहीं है यह नहीं हो पाएगा दूसरा क्या था हमारा बुद्धि भेद की तंतु भिन्न है और पटभिन्न क्यों तंतवा इमेज व्यवहार होता है आयम पट ज्ञान का लक्षण बताता है तंतु और पट में भेद है उसी पर अर्थक क्रिया तंतु के द्वारा पट रूप कार्य होता है और पट के द्वारा ढकना रूप कार्य होता है तो इनका अर्थक क्रिया भी भेद है क्या इनका अर्थक मान प्रयोजन भी भिन्न भिन्न है अर्थक क्रिया के भेद होने से उसी प्रकार व्यवस्था भी की भिन्न भिन्न घटेन भित्ती क्रिएता तंत भिद्या तो कोई तंत्र किसी को परंतु पट बना सकता वही कहने अलग अलग होते हैं उधर उसी प्रकार यदि अत्यंत भेद मानोगी तो इनमें सब नहीं होगा तस्मात पूर्व पक्षी ने कहा तंत्र से पट भिन्न ही है तब उन्होंने कहा ना एकांत को भेद मैंने एक वस्तु में भी एक जो वस्तु है मान एकांतिकम निर्णीतम मान पारमार्थिकम यहाँ एकांत मतलब अवस्था जो पारमार्थिक भेद नहीं है व्यवहारिक रहने कोई दिक्कत नहीं है एकांतिक भेद न साधम अर्भंती एकांतिक माने अव्यवचरित न एकांतिको व्य विचारी भाषा पंच होते हैं बोलो तब व्यचारो नैकांति का नैकांतिक माने व्यविचारी अनैकांतिक माने अव्यविचारी माने व्याप्ति अवश्य वास्तविकता ते कहता एकांति को भेदो न साधार्थिक भेद सिद्ध नहीं कर सकते हैं वास्तविक भेद नहीं है अपितु लिखने जा न रहती किम कुर एक अभिन्न वस्तु एक मान अभेदे अभिवस्तु तिरुभाव्याम तेसाम अविरोधा कई ते एक वस्तु के में भी आविर्भाव तिरुभाव देखा जाता है आविर्भाव भी देखा जाता है अभी पूर्व का दृष्टान सिद्ध करें आविर्भाव भी देखा जाता है तिरोभाव भी देखा जाता है वही कह रहा है एक स्वीन नपी तत्ष आविर्भाव तिरो तिरोभा अविरोधा इतिशाम माने पहला कौन कौन क्रिया के साथ विरोध नहीं है निरोध के साथ विरोध नहीं है और बुद्धि के साथ कोई विरोध नहीं है संबंध के संबंध अलग अलग में होता था तो संबंध के साथ कोई विरोध नहीं है विपदेश के साथ कोई विरोध नहीं है।, लिया है के साथ विरोध नहीं है कैसे नहीं तो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ इतने को बोलते हैं संग्राहक कर जिसको छोटे में कह दिया की तत्त विशेषा भावापन्न होकर के काम हो सकता है कैसे तथा ही मन उन्होंने कह दिया है इन विकारों को अतः न अन्यथा वही कहने जा रहे हैं यथा कूर्म अंगानी कूर्म देखे हो कठुआ वो क्या करता है गीता में आया है बोला इंद्रियों के लिए उपमा दी है ना क्या यथा कूर्मोंगानी द्वितीय अध्याय में तो कूर्म अपने बायोग से थे। थे। अपने अंगों को ढक लेता दाहिनी तो तुछ तुछ दिदा। दिदा जैसे पूर्व अपने इंद्रियों का अपने अंदर उसी प्रकार संपूर्ण इंद्रियों को अपने अंदर ही बैठा लेता है मैंने बाहर मुख्य इंद्री जब नहीं रहती एक आदर ब्रह्मज्ञानी के लक्षण में आया ना पूर्मा व्यथा संघरते स्थित प्रगति के लक्षण में आया ना द्वितीय अध्याय में का का वो तुम प्रश्न पूछोगे ही अच्छा कूर्मा ने क्या होता है कछुआ के केस होते कि के नहीं होते पीछे आज चुका है दृष्टांत केस न भवती कूर्मा से न उसके खरगोश के लिए है। सिंह नहीं होता है उसका गुरु जी तो नहीं होता खरगोश के बाल कितने सुंदर होते हैं केस पीछे दृष्टांत दे चुके हैं और दूध भी नहीं होता कहते हैं ना ध्यान से बच्चों को पालन करता है ये कहा था जैसे कच्छप अपने ध्यान से बच्चों का पालन करता है उसी प्रकार नहीं मत्स्य नहीं वो कच्छप ही है कच्छप ध्यान से और कौन पक्षी है अलग अलग है कुछ सुनने से कोई ध्यान से अलग अलग सबका है तो देखने से हाँ कोई नेत्र से और शायद कच्छप का ध्यान से है और किसी का नेत्र से तो उसी प्रकार लोग महापुरुषों भगवान से दृष्टांत देते हैं कि गुरु गुरुजी ध्यान देने का तो आपका पार हो जाएगा कूर्म <laughs> से अंगानी कूर्म शरीर निविशमानी जिसे कूर्म के जो अंग होते हैं कूर्म के शरीर में घुसते हैं निविश क्या कहलाती रो भवंती छिप गए फैले थे उसको तो पूरे अंग लेगा अंदर मुंह घुसेर आप कितना भी को तो बड़ा मोटा होता है ऊपर वाला पत्थर मैंने टूटता नहीं है मुंह अंदर घुस गए आप कुछ भी करते रहिए मुंह ऐसा होता है ना उसको छूते अंदर घुस जाएगा वो फिर वो मुँह निकालेगा नहीं ऊपर का भाग एकदम पत्थर की तरह होता है आप पत्थर ही मारे टूटेगा नहीं होता तो पीठ होती है इसीलिए कह रहा है कूर्म से अंगानी कूर्म शरीर निविषमानी मैंने कूर्म के जो अंग होते कूर्म के शरीर के अंदर घुसते हैं तो लोग कहते हैं तेरो भवंती तिरोहित तो होकर छिप गए एक में ही दोनों हो रहा है आप चिल्ला रहे हैं की एक में दोनों नहीं होता है तो गुरु जी तिर होता है तिर समाप्त हो जाता ठीक से नहीं पढ़ाया अंगानी याद कर लो कूर्मा शरीर निवेशमानी तिरो भवंती अन्य चाविभव न कूर्म तस्तंगा उत्पद्य न प्रध्वसंत न कूर् शिव अंग उत्पन्ए नरेजी कहते हैं उत्पद्य न प्रध्वसंत मृदिंग स्त्रीलिंग मृद मृद स्त्रीलिंग शब्द है एक मृद मन मिट्टी से एक सुवर्ण से घट मुकुटादया घट किस्से बनता है मिट्टी से और मुकुट किस्से बनता है सोना से मुक निशरती और आविर्भवंती अर्थात उत्पद्यंते उनसे निकलते हुए का नाम हो जाता है आविर्भवंत उत्पद्यंते आविर्भवंत कहाँ करो बताओ जल्दी बहुत बड़ा पंडित होवंता उनका नाम उत्पादी उच्चंती मैंने कथित मैंने घुसते हुए का नाम क्या है तिर प्रत्यन तिर होते हुए विनाश ऐसा कहा जाता है न पुनर् असताम उत्पाद असत वस्तु कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती है न सताम च निरोधा और जो वास्तविक उसका अभाव भी ये हम नहीं कह रहे हैं करें यथा भगवान कृष्ण द्वीपायन गीता चकार लिख दिया क्या लिखा उन्होंने गीता में कृष्ण ने गीता में क्या लिखा है ये लिखा उन्होंने हमने कहानी लिख रही है यथा आहा भगवत श्री कृष्ण आहा कोई बात नहीं है नहीं तो यहाँ पे लिखित चलिए यथा आ भगवदगीता प्रणयती आकर्त किया प्रणयती मैंने लिखती आकर्थ क्या किया प्रणयति लिखती माने भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता क्या है नव भयोर अंतरम तत्व दर्श भी ही वही वाला है असता न विद्यती भावाम सत्ता असत की कभी भी भावन सत्ता नहीं हो सकती और ना भावा विद्यते सतः सतः अभावु न तो ये नहीं आय निका आधा घट असत है तो सत हो सकता कभी आ, उनका था असत से सत किनका बौद्ध का असत शून्य से सत्य उत्पत्ति हो रही थी तो भी नहीं दोनों में थर गए थी गीता है।, क्यों, क्यों है तो उनसे कभी की उत्पत्ति नहीं और इसके यहाँ असत है पर असत की उत्पत्ति नहीं उल्टा हो गया यथा कूर्मा यदि मतलब असत से भाव भाव मान्य सत्य सत भाव मैं सत्यूद आपू सत्ताया भुवान सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है और सत्य से असत की उत्पत्ति नहीं होती सत्य सत ही होता है।, दोनों से पर है हाँ अब कहने जा रहा है यथा कुरमा तो अवयभ संकोच विकास न भिन्न जैसे कूर्म है अपने अवयवों के संकोच और विकास से क्या कूर्म भिन्न हो जाता है फैलाए हुए कूर्म का नाम कूर्म होता की नहीं होता है और अंदर छिपा लेता अंग तो कूर्म नहीं कहलाता है संकोच विकास न भिन्ना एवं घट मुकुटाद घट का विकार क्या था मिट का विकास घट था और मुकुट किसका विकार था सुवर्ण का इसमें भिन्ना भिन्ना वो का भिन्न होना चाहिए इसने कहा भिन्न नहीं होते ये चला था ना तंतु और पटकुल झगड़ा चला था उस पर पूर्व पक्ष किया उसको उन्होंने हरा दिया घट मुकुटाद यूपी मृत सुवर्णादिभ्यो एवं यह तंतु घटा विपदेश कैसी सुंदर कैसे लगेगा एक तो हट गया पहले वाला कौन है उत्पत्ति निरोधा दो गए नंबर तीन में क्या आया था बुद्धि फिर क्या आया व्यवदेश माने व्यवहार व्यवहार वाला बता यह तंतु यह व्यवहार होता है लूक में तो कह रहे जैसे व्यवहार तब बने तिलका बन में कौन चीज रहती है तिलक माने वृक्ष विशेष का नाम है तिलक माने वृक्ष तो बने तिलका बन तिलक से कोई बन अतिरिक्त है क्या सब बन को हटा के एक हटा बन का नाम से दिखा दो वो में विभेद भी होता ना लोक में बने तिलका संति, माने जैसे उसे असंतुष्ट पटा बरते यहाँ भी प्रयोग होता तिलक का उन्होंने किया वृक्ष विशेष आ नचा अर्थक क्रिया भेद एक का पट से क्या कै? तंतु से क्या बन जाता पट सीख देते और पटेन आवरीयते दोनों का अर्थक क्रिया भिन्न है तंतु भी पटा सीख देते पट चला जाता है और पटेन आवरीये तो अर्थक क्रिया भेद होने से क्या है पट तंतु से भिन्न तंतु पट तंत पट, पट से भिन्न है वही कहा वही कहा वही कहना तो नचा अर्थक क्रिया भेदा भेदो का भेदम आ पर्थ क्रिया का, का भेद भी कार्य और कारण में भेदम आ ना, ना। कार्य और कारण भेद नहीं कर क्यों एक नाना अर्थक्रिया दर्शना देखिए एक व्यक्ति में ही नाना क्रिया देखी जाती है जैसे एका बनी बन्नी कौन लिंग है यथा एक एव बन् एक एव तो क्या कौन लिंग है पुलिंग इसलिए कह रहे हैं सब बोलो तो इसलिंग अभी ध्यान दिया करो एक नहीं ना। हाँ तो अब बन्नी निश्चित कौन लिंग हो गया हमेशा पुल्लिंग हो गए उन्हें यथा एक कहा एवं बन् दाहकहा पाचक रोटी पकाती है जलाती भी है रोटी नहीं पकाती है। एक एव बन्नी दाहक भी है पाचक भी है और प्रकाशक भी है पाचका का मैंने बन्नी के लिए क्या व्यवहार होता है कहना चाह रहा है केवल बन्नी ही का ही जना बदंती पाचका भी बदंती और प्रकाश प्रकाशक नापी अर्थक्रिया व्यवस्था एक हुआ अर्थक्रिया भेद तीसरे नंबर में क्या है था? अर्थक्रिया व्यवस्था मैंने वस्तु भेदी हेतु हूँ अर्थक्रिया की जो व्यवस्था है वह अभी वस्तु के भेद में कारण नहीं है सामान्यतयाथक क्रिया व्यवस्था क्या था कि तंतु की तंतु के द्वारा सिया गया जो पट है वह तंतु से हमने क्या खिला था पट को और पट के द्वारा क्या किया ढका था ऐसी जो व्यवस्था है वह भेद का निर्वाह नहीं है क्यों घटाने जा रहा है ना अर्थक्रिया व्यवस्था वस्तु भेद भेदे तंत्र पट भेदे तु कारण तेमेव कलेक्ट सम कले हां हाँ समस्तना दर्शनालक्षण अर्थक्रिया क्या न तोन मिलता है बिष्ट मैंने कुंभ कारक विष्ट माने भत्य नौकर कर्म करने वाले उनका अर्थ क्या नाम है विष्ट और वर्तमान मार्ग और शिविका को तो जानते हो शिविका किसे बोलते हैं जो डोली होती है डोली जानते हो विवाह शादी में आजकल नहीं है विवाह शादी में बड़े बड़े राजा महाराजाओं को शिवरक डोली में ले जाते रहे मे ले जाते रहे डोली में ले जाते रहे तो बताओ वही कहने जा रहा है दृष्टांत दे रहा है पर दृष्टांत समझ लो जैसे हमारा विष्ट मान कर्मकार नौकर वर्तमान मार्ग शिविका मान दो लाख विमान विशेष वह आप क्या करते हैं एक साथ मिलकर ढोते हैं कि एक एक कर ढो सकते हैं बता दो उस शिविका को एक आदमी ढोता है कि मिलकर ढोता है ये दृष्टान दे रहा है दे हा, हा, हा, हा। तो वही कहने जा रहा है। उसी प्रकार करके काम करे बड़ा दे, दे रहा है जैसा दे रहा पहले की बिस्टिया कर्म करा भा विष्टया माने कर्म का वर्तमान माने वर्तमान मार्ग क्या करते हैं वही दिखना ना वर्तमान आगे क्या लिखा है दो श्रमार। दो श्रमार। दो श्रमार। बताओ वो लोग नाव का ढोते भी है देखते भी है नहीं, देखते नहीं। अब देखे नहीं। चल लेंगे नहीं काम कर रहे हैं ये तो गुरु जी अन्य केवल पूछ रहे हैं एक ने दो क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है देहा खाना भी क्या तो। क्रिया व्यवस्था वस्तु भेदी हित मनाथक क्रिया की जो व्यवस्था है वह वस्तु के भेद में कारण नहीं है समस्त व्यस्ता नाम मान समस्त मानव मिल करके और व्यस्त का मतलब होता है अलग अलग समस्त व्यस्त नाम अर्थ क्रिया व्यवस्था दर्शनार्थ मान समस्त रहेगा तो पट कहलाएगा और व्यस्त रहेगा तो एक एक कहलाएगा अतः आविर्भूत जो पट भावा आविर्भाव प्राप्ता पट रूपा भाव जो धर्म होते हैं वो क्या कहते हैं प्राप्त फैल जाता है आच्छादी देह आदि को ढक सकता है वो तंतु क्या होता है जब पटरूप रूप आविर्भाव धर्म को प्राप्त होता है तो क्या करता है ढकता है और जब पट पट धर्म को नहीं प्राप्त होता है तो नहीं ढकता है वही का जब शिविका रहती है तो ढोता है और नहीं रहती है तो नहीं ढोता है वही का दृष्टान देने जा रहा है यथा कैसे प्रत्येकम विष्टयु वर्तम दर्शन लक्षण वर्तिक्रिया कुरंती न तो शिविका वाहनम एक एक व्यक्ति अलग अलग देख सकता है परंतु तो एक एक व्यक्ति ढो नहीं सकता किसी भी काम दो तीन आदमी लगते हैं तो हाँ उसी प्रकार एक एक तंतु का काम अलग है और मिलकर के काम अलग है मैंने तो एक एक दर्शन कर ले रहे हैं एक एक भोजन कर लेंगे परंतु ढोने में एक सामर्थ्य नहीं है ये दृष्टान है कि अर्थ क्रिया भिन्न है और तंत्र की भिन्न है फिर भी इनको अभिन्न कहा जाता है जैसे विष्टया कर्म करा वर्तम वर्तम मार्ग का दर्शन लक्षणार्थक क्रिया प्रत्येकम करवंती न तो शिविका वाहनम प्रत्येकम कुरंती शिविका का वाहन एक एक ढो सकता है न नो सकता मिलता तो बहंती मिल करके क्या करते हैं मन शिविका को ढोते हैं उसी प्रकार यहाँ पर क्या एक, एक जो तंतु है वो दे को नहीं ढक सकते हैं अपरंतु जब मिल जाते हैं तो क्या कर देते हैं दे को अच्छा वही कहने जा एवं तत्वा प्रत्येकम प्रावरणम अपराबाना मैंने एक एक तंतु प्रावरण ढकना अपूर्वाणा आप जैसे एक एक व्यक्ति शिविका को न ढोते हुए भी मिलित होकर शिविका को ढोते हैं उसी प्रकार एवं तंतवा प्रत्येकम वरणम अकुर्वाणा अपि मिलताहा आविर्भूत तो पट भावा प्रावरिश्यंती प्राव मैंने आविर्भूत होकर पटभाव भाव को जो प्राप्त कर लेते हैं तो प्रावरिश्यंत माने अच्छा दयंती तब आप हम सबको अच्छा आविश्यंति लगता है अब मिल करके क्या करेंगे आ बड़ी चिंती माने आच्छित आच्छ, आच्छ, आच्छ आच्छादित शि मिल करके क्या कर देंगे जब पट भाव को प्राप्त होंगे तो क्या कर देंगे सबको आच्छादित कर देंगे बस